प्रताप दिया न को दिठी आफता उठाई केम नु लाज मैठी लाजरे काड़ी सरा दला पर बीज आजी वीर आरा ही बकारे धनी दसवंत ले सरग धाजी पर जो धान को छत्रपति मर दाद का ठोड़ा शै तमोदी करो तोड़ो सरान धर्म तारी हतम तक से भी चढ़ी उठदा अगर अमर खिया मलहूं कचौड़ी महीप करी जोध जोधरोपी बलु गोपाल दे हुआ महाबल सबल देवी श्रृंगारा जोध सूरा कवि बहादुर के सातिया प्राण गमय तुम तो बचन पूरा कलंगी धर्म सिरु गोमंदि सोध चावो लोयना धनी कंवर जी प्रथम धरण कारण किनती गुणा गिनंती प्रभा नो सकवरी अर्ज है सुन लो क्षत्रियॉभ नजदीक आजो की कटारी के कर तो वालों बस हाँ। भूल देखो मैं जो आगे जो कोई मेरे मालक का नाम केलेवाल भगत थे उनका अच्छा। और आगे के लड़ाई के से लड़ाई करने लगे अच्छा। उनके सब के नोट ये नाम ना। एक वो सब आगे। अरे एक और सुना के आगे राजधानियाँ पर लड़ाई हुई और अब अब बनेगी बनेगी ओ, वो और वो पीछे हुई हुई वो सब नोट की हुई। आपकी उसमें देंगे इन आपकी मेहरबानी जो हमारे घर पर बस आपकी मेहरबानी चाहते हैं बस ऐसा ज्ञानी जानी आए तो वो नेता है ये गांव पे रहो चलो लिख छोड़ी है के पर रख ना क्या दे हां दो आई हम एड़ी बात तो भईजरी जाओ बात भाई ना कोई प्रॉब्लम है गु जे वीर भद्र साखी आई सानु प्रथी आज की भजन लगे निशानु डग मग धारा धुजन लगी कायर कंबे प्राणु मंद शास्त्र धम धमक धरनी हल्ली राग बाग सो सल धी पटी ंग तिरभंग चोरी गजयंग दस गज दल प्रमानु खुली प्रतरखिये सुमराज रावल देखिये राम चत्रियेंग चुरकान धर्म ही ही ही रपीर प्रकट मिले भूपत बेरी ही तो दिल्ली घटा भट्टुब नाव नही परमारे राजो भज गिरी पद साहोज बिगिर नोजियम खोजियंकमे है है अंदर को को जे चंद की दिल्ली न पर कई बार भूमोल मुकन सिंह कहना कहने वाला मैं फजलाया मुकन सिंह <laughs> आपको युद्ध भरना याद है अरे आज देसी बोली आपने कहा आगम बात सुना छपाया ना। ये कौन है दादा कौन है ये तो वो तो गणेश है ये थोड़ा ना ना कौन गाने सारे गांव सानू में एक जुझार हुए बकासी नाम का भाटी भड़कमन माल ला जाबिया कर कतक महपत बितली धूं बारो बरपिया जों करो बाहर बक मसी जुझार किरनल जी किरनल कालन हरो है किरनाल संज बाद शकत घात सो भ्रन तृंग बीड़े तृंग त्रड गम्बा चढ़ियों अर्या ब्राह्मणी जंग रणजंगण जंगन सुतन दिलु संग सा कर ग्रह किरणालू बर शाल जी बर तरसू खर घर गु खु लोथ लड़ धड़ी बेधर खेसूरु तुझ तो जल मै मछी तरफे चले रो हर चूरु गायपुर जी गायपुर गांजे शे बगल तौ तो शो तो शी शोभ मोत याची मालु शी शिकै जग दिश का बडो कतनी बारु दिख चल जी दिख चल तौसु भाण कोतक भालु प्रजले जुग नगमी पू बरफ चर सर्ग पी आ करू सा कोसलीत जी जसलीत जादम उन्तरै जसलीदु गुणे चौ साईदान नावे पुतन धन प्रगल पावी भल हल प्रगटे भा शानु बम्भारे दुदास अदल भरती आय शान जी जय शान जल साय सान भड़कमल रो संत कायो भड़कमल बकामसी जी रो छन सादा रासी डुओ डुओ देखो भड़कमल <laughs> डुओ <ने> होय <थे> का हां <laughs> दुई दा दुशाला बाणासी चबथाउ देसी दना शहर औ नथ पाणा नथ पियासी हाथी दाहो राजसी राजा उ भो घर मल्लू चपन्ना क्रोरी जादम मा साऊ भड़कमल धनूर तो राम सानू बाटी भड़कमल हां जकार बकाशि बहारू बोरी आवे बारु पतर सहू लग प्रगारी भाटी बाधी तुरु बारु बिक मई बड जान कहा पोतरोमर खो भाटी तिमर मै बारी फल बणराज बह फूल पमारी समारो आये साध हक कर तिजी तारी तारी खोल तुग लरी तारी बंजारी भय शेबु गड जान दुझी औाढ़ बच पाया बडे बणसी बेगा बीगू बंद सी राजरी अदा दार से जोगम परम गु गांधी पर जले जोगन गम गमी पूरे, जो गम पूर्फ चर सर्ग बसी आकू साको जसली, जी जी जसली ते बाटी ब्रमल विकां जी वानशी जी का थन तो ये सोलह के बारे में इसके इसका मतलब आप दिखाइए रामचंद्र जी जब सीता को परिणन के वास्ते आए जनक के गी जब हमें उन सोलो कवियों लोगों पर की पीछे नाम रखने वास्ते कहो तो वो ओ मैं सोळो रो की जाति जानता आ पूछिरो हूं सुन काला हळा डाला बाजे हाथीयां कंठळा हळा बाळा दूद संकळा बाळा हांसू महोपत राव जननकार मोढेर गपता जान करे आणा रांसू मकसद क मोरे जगा मकी मोती चोर रा भळ एक लंगी तार आणा सब सीता परणा में आयो तूफ बाजी सारू आयो तो नेरे खाने का दाना थे। ये की अच्छा। ये की निकले इनको कहते हैं जो का का नोड़ा भाई आभरण को कहते हैं ये कविता में सोलो में कौन हाँ एक मिनट इसमें इसमें सोला अक्षर रहते हैं इसके इसके लिए ये भवन की जाति अलग है अच्छा। की की जाति जाति अलग अलग है है जांगडे की जाति अलग है, की अलग है। अच्छा। ये सोलह की जाति है अच्छा। मैं अब कहा है अच्छा। कि सोला इसको और डोडा डोडा लंकाजू पारा हुक्त जीवत अंत जल में कुमारी घरकंत हर बंत जी हर बंत हेड हर बंतु महाराज बीरुस्तर सातु सषमा श्री राहन बीच रमन गुराब जी लंक पुरु पर पर पर लंका के साथ दीप पंगु उत बंग जीत यामन, राम राखन रंगु। बजरंगा जी बजरंग ये ये so, इसके चाल पर ये चाल पर है। so. और जांगड़ा वो जाल? वो भी अलग है वो काल आपको छपाया आ, वो उसका, उसका भी चाल, चाल अलग रहता है, तो चाल, अलग है। चाल थोड़ी थोड़ी जांग काल बमन दो चीजें छपाया क्या करा देखिए मैं इस रूप में चाल समझना चाहता हूं कि इसका चाल क्या फर्क रहता है चाल इसमें थोड़ी सी फर्क रहती है भमन अच्छा। तो यह होती है भमन जी अंधरा जादारी जाऊं धम्म भजा ल बाणा जस भार हका जस रह लिया पुरस पुगे समंदा पारु जशान जान गुरु माया मान गुरु जदम भूप जवार इन्द्रपाछो गोऊ बेरा सल्ला नंदू बर भूपाम बर पीरू नर रूपाऊ सूरज निरंद सतत गु रूप सधीरू जसाणे जानगुरु माया मानगुरु जदम भूपजवार गज्ज बंधी लख के गोणां धि बंधी रहना धीरू दर संधि आरा धज बेत मा हिमाजलो तीरू जसाणे जानगुरु माया मानगुरु जदम भूपजवार क्रूर जुगगां राजशेखर अमतपा शश भानू भमन कबा ढू भणे कबा का भमन कव धनो भन राज अटलान जैसा माण भूप जो ये भमन और वो सोड़ा वो डुड उनकी चाल अलग अलग है चाल है चाल पर पहचान सकते ऐसे तो कविता का, का काम करे वही जानकार होगा आप ये करनी चाहते तो चाला ये है बिल्कुल उनमें कोई भूल नहीं रहती इस में अच्छा, कोई भूल भूलती अच्छा। है सोलह अक्षर का पंद्रह अक्षर का नौ अक्षर का आठ अक्षर का डोडा फिर फिर कहते हैं जिसको डोडा कहते है जिसको शुभक्रा मोती चाल और जिसको त्रिभंगी रूमकंद रान भुजंगी जो जिसको चल्ला जो चाल है उसका नाम नोट अलग है ये छंदों का नाम आपने दिया छो का नाम जो, जो भवना जिसका नाम है छंदो का, का, का नाम है अच्छा। और जो चाल चाल अलग अलग है अच्छा। अलग चाल पर पहचान जाती है जी अच्छा मगर अक्षर से गिनते हैं अक्षर से गिनते हैं अच्छा तो गान देखो आप एक दूसरा मैं कह के सुनाता तो. के भूंडो काम की धूर राजा पर थी सारी मम्मा के तो लानी नहीं हंती तो पैजु पर रात भरू निपुणो गहरू गाडू मारन नन तो बिजा जाडे काम पडो अदू दनो हुजुधारू जमंता गढारे माथे दद साथ लेता जतो ककचत धारीया हाय ऊपर आक्रोश सबल्ला गमीड़ बाद तु बेड़ा ठेला सम हाथियों के हुदे बीच पकड़नो हो जेत छत्रमा थे करे चादड़ों हुंदगारों साथ परती ना शिवराज हाथ राखणा हो पुठु जानणी के माथे बीच मारवणन हतो चको दुखिया के माथे जितो मेलणो होदुत हाथियां हमला दिए खाली कीरे जंगी खुदा से का प्रसन्न पाड़े असो परती जीत बा तो भई माना ताना सोना ननना हते पजा चपकोम पाड़ा ज्यादा अस घणो थी सामद्रमी हाथे मार राजा कोई शोभा पाई बेड़ा कम पारा ज्यादा आसी में हबीरू बादशाह के मार दादा आगारि थे बिदा साल से हें मेट के जान से शरीर भोंडू काम की दो राजा प्रतिचारी एम बात तो इनका नाम की है तो के सफकरा ये छंद का नाम है नहीं, नहीं गीत है अच्छा, अच्छा ये गीत है गीत है सफकरा गीत सुभकरा सफक करा सुभकरा शुभ अखरा कहो तो को शुभक्रा को पहचान ले गए अच्छा, कविता अच्छा, जो भूंडा काम में में की भूडा का अच्छा। अच्छा। अच्छा। देखो अच्छा। उठाक में जिसको सोले आखिर को कहते हैं वो छोटा शुभकड़ा कहते हैं और अच्छा। जो बड़ा शुभक्रा है वो दो अक्षर कई फरते हैं अठारह अक्षर लगते हैं وہ اپ کو کیا کہ سناؤں سنائی اچھا سنا اللہ دی سے نے اج ایبرائی دی شاہ دا ہر اکس دائی نور کالا دھاری دے بددا کھند جا بندھی تیرے دی پہ بدام نہ ధీرو جپ اندازا پندا ابی راجہ ہندا پائے جاتری پورچا پر دی میں پاوے ستاروں مو پیرو आवे आ धानी री यो तो बारे कदमी आदा सुरमा अडी के चढ़े ग घणी चुप जे कारण जे कारण कर ठा मोटा म मंडे ज मन जारा धानी नो के मन जावाळा धुप तुमारा उजाळो साथ बहुतई नु न हते रे गांधी ओरा कसे भेरू गुर जागंज पीर रा प्रमाडा के समंदर पार हापुगा अन्ने के परबाडा की आराम सा बंज नेला की शायरी सी तू ब भद्रबामा हा मंडे भगतन राजे री करो तो के देखू बाबू राज पीरी आप गाना राखो अंदर देव तो ये, अच्छा। अच्छा। तो ये अच्छा, अच्छा, अच्छा अलग अलग जाति जानता है जरूर है छोटा तो ही सुना दे भी मैं हो गया, मैंने अलग कर दिया। में है ये तो तो अलग अलग कर कर ये नहीं भुजंगी यह तो प्रात भुजंगी दूजा है वो कहते तो भुजंगी दो और प्रात भुजंगी अलग भुजंगी में ये कितने अक्षर होंगे बदलते जाते हैं बदलते जाते हैं यानी एक अंतरा से एक मिश्रा जैसा कहते हैं से दूसरा हाँ। बदलेगा आपको नमो ए अंतरा आ गया अब दीजिए आपको गाने का आप प्रोग्राम ले लो अच्छा अंतरा सही नमो बागबानी ही ही ही अंकार चार देनी। चार देनी ऐसे जाती है की चाल बड़ा छंद है तुम आपको देख ये समझने के लिए पूरा नहीं ये ये ये बड़ा चंद है तो इसमें कितने अक्षर थे, थे इसमें ये कहिए फिर से गिनो नेमो ने एक बहुत अक्षर है 22 अच्छा। अक्षरों से मिलता है 21 21 अक्षर में छूटता है अच्छा जब जाके भुजंगी की चाल पून अच्छा। जाती है नहीं तो अक्षर घनाई से बिना कुछ नहीं है अच्छा कुछ घनाई तो ना मात्रा बना है धा धा दन ताक दागे टिक टिक कर दागे धाम में मुख जब थे नहीं हमें वो चौड़ाई कहे कि आओ धागे टिक तुम के टिक धता तक द्रांग तक दादर के द्रांग धाम धाम में मुख जब थे येन जेको वो जो जो है जो आपने की गं, गं लेते मात्रा ये कवता की जैसी जैसे की गलती है बस बस ये ये समझने का काम ये है। गंती बहुत, है बहुत, बहुत काम बहुत मुश्किल है है आज कुछ जो हम लोग कहते हैं गाने बजाने वाला मरासी हमारे में से था ताकून को तान हुसैन